नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मजबा नाइन पॉइंट आप सभी का फिल्म फेस्टिवल में बहुत बहुत स्वागत है लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल लोनावाला में हो रहा है यहाँ पर तीन चार दिन से हम लोग आप सभी को फेस्टिवल के बारे में बता रहे हैं और अभी बरनाला जी हमारे साथ हैं और उनसे बातें करते हैं एक फिल्म जो है जैसे हम लोग हमारा एक सपना होता है कि उड़ने का अब कैसे उड़ा जाता है इसके बारे में हम उनसे सीखेंगे समझेंगे कि उड़ने में कितनी मेहनत लगती है और कितने प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है हमें आर्टिफिशियल पंक लेके उड़ना पड़ता है और उड़ने के लिए फिर एक ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ हाइट हो जहाँ आसमान नज़दीक हो ऐसी जगह पर तो वहाँ पर जाना भी बहुत मुश्किल का काम है तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जिस फिल्म को हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है तो आइए उनसे जानेंगे उस फिल्म को बनाने में या फिर करने में शूट करने में कितनी मेहनत होने लगी आप सभी की तरफ से बरनला जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू द नेम इज़ बरनली दरअसल ये संस्कृत में वर्नाली बोला जाएगा बट वो बरनाली वो चेंज नहीं हुआ हम बंगाल में थे तो बंगाली में व को ब हो जाता है माई नेम इज़ बरनली रे शुक्ला और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और मैं वहाँ माइक्रोबायलॉजी पढ़ रही थी लेकिन मुझे लगा कि लोग बाग जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट द फ्लो तब से थोड़ा जाना इजी नहीं था मैं हर एक स्टूडेंट की तरह यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाली थी और जीआरई देके बाहर जा रही थी लेकिन कई टर्न्स आए लाइफ में जबकि आप अब देख रहे हो वंस अप अ स्काई जिसमें गुरप्रीत फीचर करते हैं और थीम वाइज मैं कहूँगी ये फिल्म इसलिए है कि वी शुड लिव वाइल वी आर लिविंग नहीं तो हम सब प्लान पोस्टपोन कर देते हैं नहीं जियेंगे कल को करेंगे अगले समों वेकेशंस में करेंगे पर यह बहुत ज़रूरी है कि आज आज ये मोमेंट को आप मान्यता दें और पैराग्लाइडिंग फॉर अ फिल्म इट लेंथ मे अ वेरी नाइस कैनवस क्योंकि फिल्म एक विजुअल ऑडियो विजुअल मीडियम है तो जाहिर सी बात है इस वक्त हम रेडियो पर भले ही बात कर रहे हों लेकिन विजुअलिटी के तौर पर पैराग्लाइडिंग आई और जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि जो हमारी तरह इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं उनसे आ, कई चीज़ें रेजनेट करेंगी कि हमारी भी जर्नी ऐसी है कि हम दी फाइनली टेक ऑफ अगेंस्ट द विंड तो आपको ऑबस्टिकल्स चाहिए आपको उड़ने में कई बाधाएं आएंगी आपकी जर्नी में बाधाएं आएंगी लोग बाग सोसाइटी मना करेंगे कि क्या कर रहे हो पगार क्या आ रहा है घर पे कैसे रहोगे परेशानियां बच्चे कैसे बड़े करोगे पर यही है तो हम चाहते हैं कि एक कम्युनिटी फीलिंग आए इसके थ्रू कि ऐसी एक फ़िल्म बनाते हैं ना हम और इसको पूरा मैंने अपने तरीके से फ़ंड किया ये अलग बात है कि मेरे एच जो हैं जो मेरे सिनेमाटोग्राफर एडिटर म्यूज़िक डायरेक्टर सब ने अपने सपोर्ट किया ऐसा बहुत ज़रूरी होता है ये अकेले आप कहीं नहीं पहुंच सकते लाइफ में तो ये सिर्फ बोलना कि ये मेरी जर्नी रही है वो मैं चाहूंगी कि मेरी टीम को एक्नोलेज की जाए एंड आई एम वेरी प्राउड कि आज यहाँ तक पहुँची है शॉर्ट स्टेप्स बेबी स्टेप्स लोनावला से और बस आ, या जी बर्नाली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं कहूँगा कि इस फिल्म में जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी मेहनत लगता है कुछ नया अगर हम लोग करते हैं कुछ नया सोचते हैं लोगों तक बात पहुँचे तब तक हम लोग उन चीज़ों को बना के उनके सामने रखना ये भी बहुत बड़ा काम होता है जो आपने किया है वन सफ ऑन स्काई ये जो फिल्म आपने बनाई है तो इसमें कितना टाइम लगा आपको बनाने ये शूटिंग दरअसल दो से हो रही है हर साल कम से कम हम एक शेड्यूल भीड़ में जो मेन हमारा लोकेशन था वहाँ जाते थे शूट करते थे और ये कहना कि एक साल के अंदर एक महीने के अंदर किसी की लाइफ फॉलो करो ये एक्सेप्टेबल बात नहीं है नॉन फिक्शन में ज़रूरी है आप टाइम बिताएं, आप रिसर्च करें आप चीज़ को समझें गुरप्रीत का भी बिफोर एंड आफ्टर कई चेंजेस हैं और एक पूरा आपने एक फैमिली का ट्रैक देखा होगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि आप हर तबके से और हर एरिया से आपको प्रॉब्लम्स या ऑबस्टिकल्स आएंगी सवालत उठेंगे लेकिन आपको डटे रहना है इसमें ड्रीम्स की बहुत आई थिंक ड्रीम्स कम एट अ वेरी हाई कॉस्ट सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको उसको फॉलो करें और उसके सामने क्या क्या सैक्रिफाइसेस होती हैं वो दिखाना दर्शाना बहुत ज़रूरी है तो uh, मेरी पर्सनल uh, लाइफ में आई थिंक दैट वाज द टाइम माय मदर इन लॉ वाज सफरिंग अ लॉट शी वाज विथ मी लेकिन वो पूछती थी फुटेज देखते हुए कि बेटा तुम कब जाओगे अगली बार <laughs> तो ये अगर इतना भी मैंने इंस्पायर कर लिया तो भी बहुत आपको फील होता है कि लोगों तक पहुंचेगी और जो आप लोगों के रिस्पॉन्स से लग रहा है वन से पौने स्काई पहला मतलब उड़ान ठीक ही भरेगी <laughs> अच्छी तरह से भरेगी स्काई स्काई पे ही भरेगी आप सुन रहे हैं रिमॉत वन नाइन्टी पॉइंट अभी बर्नाली जी से हमारी बातें हो रही थी जिन्होंने यह फिल्म बनाई है और ये एक एडवेंचर फिल्म है इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगा और एक साल नहीं दो साल नहीं पूरे पाँच साल उन्होंने काम किए हैं अलग अलग समय पर ग्रुप को ले जाकर उन्होंने शूट किया है क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज़ थी जो कंटिन्यूस uh, नहीं हो सकती थी तो उन्होंने उसको uh, अपने हिसाब से uh, अलग अलग सेशन में उसको शूट किया अलग अलग टाइम पर शूट किया और फ्यूचर में हम उन चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाते हैं तो हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं बना लीजिए आपको एंड आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएँ आप इसी तरह काम करते रहे आगे बढ़ते रहें और अच्छा मैसेज लोगों तक पहुँचाते रहें थैंक यू सो रेडियो सच एन ऑनर टू बीअर और हमें बताइएगा हम इसको कैसे जारी रखें प्रोसेस को है ना थैंक यू सो मच तो चलिए मित्रों तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं नए कलाकार के साथ रूबरू होंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो आते रहो जान रहोन जनार्दन पम पम पम पम जान जानी जनार्दन पम पम पम पम साहिब ने बुलवाया हाजिर हो दुश्मनों का दुश्मन देव धना धन, जौन जानी जनार्दन ओ जौन जानी जनार्दन साहिब में बुलवाया हाजिर हूं मैं आया हूँ यारों काम यार दुश्मनों का दुश्मन देव धना धन, जौन जनार्दन जनार्दन तर-रम-पम-पम-पम-पम पम पम पम रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर 90.4 एम हमारे बीच में फिल्म मेकर जितेंद्र राय जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे दोना वाला में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसमें उनका फिल्म लोगों को दिखाया गया फिल्म के बारे में हम उनसे जानेंगे तो आप सभी की तरफ से जितेंद्र राय जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर मेरी फिल्म लिफ्ट इंडिया में वाला फिल्म फेस्टिवल में थी अभी कुछ देर पहले ही स्क्रीनिंग हुआ है बैतुल्ला बैतुल्ला जो है एक चाइल्ड लेबर के ऊपर फिल्म है मुंबई के एक बहुत ही भीड़ वाली सिटी है मोहम्मद अली रोड एक जगह है उस जगह पर हमने शूट किया है पूरा गुर्ला शूट है जी पूरी फिल्म वहीं पर गोरिल्ला शूट किया है और इसमें बिपिन शर्मा इश्तियाक खान और मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर में एक बच्चा था ओम कनुजिया लीड वो बच्चा इसमें काम किया है फिल्म फेस्टिवल्स में अभी तो ये फिल्म घूम रही है तो अभी रिलीज़ नहीं हुई है लेकिन मेरी रिलीज़ फिल्म है यूट्यूब पर कप ऑफ टी तो कप ऑफ टी आप लोग देख सकते हैं आ, कप ऑफ टी काफ़ी फेस्टिवल्स में गया था दो हज़ार सत्रह में मैंने रिलीज़ किया था एक फिल्म फेस्टिवल में गया था पूरे वर्ल्ड में और 25 अवार्ड मिले थे और फेसबुक पे जब रिलीज़ किया था तो इसको 160 मिलियन व्यूज़ है और यूट्यूब पे है कप ऑफ टी के नाम से तो कप ऑफ टी ये जो फिल्म है ये किस थीम को लेकर बनाया आ, किस विषय को लेकर बना देखिए मैं ये थोड़ा सा तीन मिनट की फिल्म है और ये आइडियाज़ होते हैं दो मिनट तीन मिनट के तो मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सस्पेंस है तो मैं यही कहूंगा तीन मिनट की फ़िल्म है आपके सुनने वालों से कि देखिए और देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि टॉपिक क्या है और मज़ा आएगा क्योंकि और मुझे लग रहा है कि आप लोग देखे भी होंगे क्योंकि फेसबुक पर अगर हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता फ़िल्म नहीं देखे होंगे एक बार ज़रूर YouTube पे जा करके कपोफ्टी देखिए मेरी उसी चैनल पे है मथेनो फिल्म्स पे नन्ही नींद है वो भी बहुत बड़ा वायरल है उसमें विद्या मालवदे जी हैं जो चकदे इंडिया में कैप्टन थी और वो भी 120 मिलियन व्यूज़ है फेसबुक पे और काफ़ी वायरल हुआ था उस पर और भी एक दो शॉर्ट फिल्म है पेशाव करना बना है एक जो राम बजाज जी के साथ हमने किया था और एक बीप और बलून करके है जो मैंने प्रोड्यूस किया था वो फिल्म मेरे फ्रेंड ने अनमोल अरोरा डायरेक्ट किए हैं तो सारे फिल्में जो है सोशल तो सोशल एक्टिविटीज़ पे वो सारी फिल्में हैं तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं चलिए जितेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने फिल्मों के बारे में बताया कौन कौन सी फिल्में आपने बनाई हैं और शॉर्ट फिल्म बनाई हैं और एक छोटा सा फिल्म जो है बनाना अपने आप में एक कला की एक विचार की एक अपने अंतर को जानने का एक प्रेजेंटेशन देने का ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि तीन मिनट में आप क्या दे सकते हैं ये इम्पोर्टेंट रोल है तो कफ ऑफ टीम में आपने देखा भी होगा तो बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट फिल्म बनाना आसान नहीं है उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती सोचनी पड़ती समझनी पड़ती हैं तो मैं चाहूँगा जितेंद्र जी आप अपने परिवार के बारे में फैमिली के बारे में बताइए जी मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ मम्मी पापा मेरे जितने भी भाई हैं सब बिहार समस्तीपुर में रहते हैं बॉम्बे में मैं अकेले रहता हूं यहाँ पापा अभी भी खेती कर रहे हैं और अच्छी खासी खेती कर रहे हैं हमारा मेन फार्मिंग का ही काम है बचपन से फार्मिंग करते हुए देखा है हमने भी बचपन में काम किया है फिर अचानक से हमने सोचा कि कुछ अलग करना है फिर एक वक्त के बाद लगता भी है कि हमारे जैसे अगर हल कोई अलग करने लगेंगे तो फिर खेती कौन करेगा तो इसलिए मैं एक उस विचार पर भी एक शॉर्ट फिल्म लिखा हूँ <laughs> कि शायद ये गलत है तो वो भी शायद मैं आगे वो भी फिल्म बनाऊँगा बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप एक फामा किसान मना किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ आपने भी इस काम को किया है और साथ ही साथ फिल्मों के साथ आपका जो है जुड़ाव है और टेक्निकली आम आप इन चीज़ों को करना चाहते हैं कर भी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और नए नए सब्जेक्ट पर सोच बनाते मैं हैं अपनी बात कहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ शायद हर फिल्म एकर वही करता है जो इंडिपेंडेंट सिनेमा करते हैं कि अपनी ही बातें लेकर के आते हैं तो वही चीज़ है कि मुझे जो दिल को छूता है मैं घूमता बहुत हूँ अलग अलग इंडिया के सिटीज़ में छोटे छोटे गाँव कस्बे में मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है तो फिर वहाँ की चीज़ों को मैं जब महसूस करता हूँ तो मैं सोचता हूँ इसको कम से कम समय में ये बात बोली जाए चलिए जितेंद्र जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज क्या कोप करना चाहेंगे सोशल मैसेज समाज के लिए बस यही कहूंगा कि जब भी आपके आसपास कुछ लगे गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है चुप मत रहिए आवाज़ उठाइए <laughs> सोशल मीडिया का जमाना है बहुत आसान है आज की तारीख में अप, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना और मैं भी वही कर रहा हूं शायद सो, सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं ये शॉर्ट फिल्में नहीं बनाता क्योंकि लोगों तक अपनी बात कहने में आसानी होती है तो बस यही है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को अच्छा लग रहा होगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइए यही इनका कहना था और आज बहुत आसान है कि आप किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया के आप अपनी बात को रख सकते हैं और आवाज़ दे सकते हैं जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने फिल्मों के बारे में अपने बारे में बताने के लिए और हमारी रेडियो टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल थैंक यू सर थैंक यू सो मच और आप सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जाइए देखिए कप ऑफ टी चाय पीते पीते इंजॉय कीजिए थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल मैं हम लोग आए हुए हैं और रेडियो मधुबन लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का रेडियो पार्टनर है तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट और ख़ास करके फिल्म मेकरों से मिल रहे हैं तो आज हमारे बीच में एक और फिल्म मेकर आए हुए हैं जिन्होंने एक फिल्म बनाई है लेवल थर्टीन तो आइए उनसे जानते उनके बारे में आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है मैं समीर तिवारी हूँ मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है लेवल थर्टीन अभी तो ये किसी चैनल पे नहीं है यूट्यूब पे नहीं है कहीं है कहीं भी नहीं है बट होप कर रहा हूँ कि जल्दी कहीं आप सबको देखने को मिले <laughs> फ़िलहाल तो ये सिर्फ फेस्टिवल्स में जा रही है जा रही है और सब वहीं देख रहे हैं तो अच्छा समीर जी ये फिल्म में क्या बताया लेवल थर्टीन में क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को क्या मैसेज देना चाहते ये आ, अगर देखने गए तो एक तरह से एक इट्स अ टेक ऑन मॉडर्न रिलेशनशिप्स हमारे हमारे आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है आजकल जैसे जिस तरह के मैरिजिज हैं तो आ, एक तरह से एक ब्लैक कॉमेडी है थोड़ी फिल्म फिल्म का आ, फिल्म का ट्रीटमेंट एक ब्लैक कॉमेडी का है और उसके उसके ज़रिए हम देखते हैं कि आ, किस तरह के रिलेशनशिप्स आजकल कल सोसाइटी में हैं अर्बन इंडिया में हैं मेट्रोज़ में हैं और आ, तो एक दो हैं दो चीज़ें हैं फिल्म में एक तो हम एक लुक देख हमें एक मैरिज पे एक लुक है और दूसरा है फोन ऑब्सैशन के साथ तो एक तरह से एक फिल्म ये इस इस बात को भी देखता है कि आ, लोग किस तरह से आजकल फोन से जुड़े रहते हैं फ़ोन से उपसेस्ट रहते हैं और हर एक मिनट वो फ़ोन को तो वो एक पैरेलल ट्रैक है फिल्म का जो एक्चुअली फिल्म के साथ एक ट्विस्ट लाता है सरप्राइजिंग ट्विस्ट लाता है फिल्म में तो एक एक वो भी है तो हम आ, तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट इट इज़ इट इज़ एक ड्रामा है फिल्म इज अ स्टोरी इट इज़ अ ड्रामा एंड अच्छा आप देखिए आप मुझे बताइए आपको कैसा मैं ज़्यादा कुछ बोलना बोल जी जी, जी जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया समीर जी अपने फिल्म के बारे में और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने फैमिली के बारे में तो मैं आ, मैं अब मेरे बारे में क्या बताऊँ मैं बेसिकली मैं बम्बई में रहता हूँ मैं एक एडवरटाइजिंग फिल्म मेकर हूँ मैं एड्स बनाता हूँ मैंने कुछ साल पहले एक फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मिस्टर जो बी करवालो कॉमेडी थी लेकिन कोई हंसा नहीं <laughs> तो या तो बहुत जल्दी आई बहुत जल्दी चली गई आ, पर है अभी भी है नेटफ्लिक्स पे है हॉट स्टार पर है तो अगर किसी को देखना तो प्लीज़ देखिए उस पर अरशद वारसी हैं सो खान हैं जावेद जाफरी हैं मुझे तो कुछ उसमें तो कुछ काफ़ी कुछ बहुत फनी लगा था बट बस नहीं था <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप एक मैसेज के तौर पे सोशल मैसेज क्या देना चाहते हैं मैं चाहूँगा कि आप पहले तो मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ एडवांस में क्योंकि न्यू ईयर्स तो हम कि हम बहुत पास में आ गए और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आ, आने वाले साल में अगर आप ये सोचें कि आपको कुछ करना है तो आपको आप अगर पूरी तरह से फोकस करके करें तो वो हो सकता है एंड uh, वो ये मैं सिर्फ आपको भी नहीं बोल रहा हूँ ये मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले साल में मुझे भी बहुत कुछ करना है और मैं मेरा भी यही निश्चय है कि मैं भी एकदम उस उतने ही फोकस के साथ अपने गोल्स पे लगूं जितना आपको लगना चाहिए एंड गॉड विलिंग इफ़ योर अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा समीर जी थैंक यू सो मच बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि हम सभी को एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और गोल्स को लेकर साथ चलना चाहिए उसके लिए मेहनत करना है तो हम अपने गोल्स को आने वाले साल में अचीव कर पाएँ तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और हमारी और से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल इनसे टकराया हीरोकराया को गुस्सा आया हम यारों का दुश्मनों का दुश्मन मत धना धन जॉन जानी जनार्दन कर रम पम पम पम पम हर जॉन जानी जनार्दन कर पम पम, पम। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के इस विशेष फिल्म फेस्टिवल लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में हमारे बीच में अभी हैं दो विशेष एक्ट्रेस दो कलाकार हैं पलक और जिया शंकर हमारे बीच में हैं इनसे बातें करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ना चाहूँगा एक्ट्रेस पलक से पलक जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं चाहूँगा कि आप जो सीरियल या फिल्म में काम किया अपने काम के बारे में अपने बारे में बताइए हाय uh, पहले तो मेरा नाम पलक पुरस्वानी है और मैं पिछले चार साल से इस प्रोफेशन में हूँ वैसे तो नागपुर शहर से बिलोंग करती हूँ बट uh, अभी बॉम्बे में मुझे चार साल हो गए हैं वैल अभी लास्ट शो जो मैंने किया है वो एक रियलिटी डांस शो है जिसका नाम था नच बलिये। बिकॉज डांसिंग इज़ समथिंग दैट आई रियली इंजॉय तो डेली uh, सोप तो चलता रहता है बट उसके साथ साथ मुझे कुछ हटके करना था कुछ मोनोटनस नहीं करना था तो इसी मैंने सोचा क्यों ना एक रियलिटी शो किया जाए जहाँ पे आपका आप एज अ पर्सन आप कैसे हैं वो भी दिखता है उसके साथ साथ आपकी डांस परफॉर्मेंस और मूव्स भी थोड़े दिख जाते हैं सो दैट वाज माय लास्ट शो दैट आई डिड राइट नाउ सो या इसके साथ में आपको क्या क्या चीज़ें नई सीखने को मिल रहा है Uh, नई चीज़ें तो हम रोज सीखते हैं एज एन एक्टर बिकॉज आप रोज एक नया किरदार निभाते हैं आप रोज़ uh, नए लोगों से मिलते हैं तो आई थिंक uh, आपके सीनियर्स से आपके को एक्टर्स से आपके खुद के आप uh, रोज ऐसी नई चीज़ें करते हैं जो शायद आप खुद भी एक्सप्लोर नहीं कर चुके हैं अपने बारे में सो आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू डे इन दिस प्रोफेशन एंड ऐसा एक दिन नहीं होता ऐसा कभी uh, आप कितने भी सीनियर हो जाए बट आई थिंक एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस जी एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे आपको सभी लोग सुन रहे देश विदेश के लोग As an actress, <coughs> aap social message मैं सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज परस्यू योर ड्रीम्स एंड दैट्स वॉट आई हैव डन एंड अपनी ड्रीम्स को बिल्कुल आप पूरा कीजिए अगर आपको लगता है कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं जेन्यनली और वो ऐसी चीज है जो आपको खुश रखते हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फिर इट बाकी न्यू ईयर्स पास में है I'm going to wish everyone a very happy New Year in advance and uh, stay healthy, eat healthy and lots of love to you guys. चलिए पलक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि रोज आप सीखते हैं रोज आपके लिए नया दिन है और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि अपने पैशन को बनाए रखिए और उसके साथ किसी भी तरह का पैशन आपको है तो उसे कीजिए और उससे खुश रहिए तो आइए फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा एक और नए कलाकार से जिया शंकर से जिया शंकर कैसे हैं आप मैं चीखूँ मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं जी आ, मेरा नाम जिया शंकर है आ, इससे पहले मैंने आ, मेरी हानिकारक बीवी नाम का शो किया था एंड टीवी पर और मैं वो हानिकारक बीवी थी <laughs> Uh, पिछले महीने मतलब इसी महीने की uh, तेरह तारीख को हमारा शो खत्म हो गया हमारा लास्ट एपिसोड था दो साल से ये शो चला था एंड uh, ये बहुत ही uh, बहुत ही दर्दनाक था हमारे लिए अचानक से उसे शो का बंद होना बट इट वाज ए गुड रन एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल तो मैं चाहूँगा कि uh, किस किस तरह के रोल आपने अभी तक किए आई uh, थिंक uh, वैसे तो मैंने बहुत सारे अलग अलग किरदार किए ज़्यादा कुछ ऐसे अलग नहीं बट जस्ट गर्ल लड़की गर्ल नेक्स्ट और क्यूट सी लड़की ऐसे ही रोल किए हैं लेकिन इस ये जो लास्ट सीरियल की मैंने मेरी हानीकारक बीवी में उसी एक ही शो में मैंने इतने सारे अलग अलग किरदार किए हैं जहाँ पर मैं मराठी कामवाली बाई भी बनी थी तो मैं गुजराती गाँव वाली बनी थी कभी नेपाली वॉचमैन बनी थी तो ऐसे बहुत सारे रोल किए मैंने एक ही शो में तो आई थिंक दैट वाज वन मेमोरेबल जर्नी डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगा इसमें हाँ हाँ तो जब मैं नेपाली वॉचमैन बनी थी तब मेरा एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था तो वो था सीरिया का बासा मतलब चिड़िया का बच्चा वो शापसी वो सीरिया का बासा चलिए जयाशंकर जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक मैसेज कौन सा आप हमारे सभी लिसनर्स को बताना चाहेंगे एक मैसेज Uh, मेरा मैसेज यही है कि uh, खुश रहिए ज़िंदगी ऐसी मतलब हमेशा खुश खुश नहीं होती बट uh, हम कोशिश करते रहेंगे आपको जितना एंटरटेन कर सके हम कोशिश करेंगे आप uh, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें दूसरों के लिए भी बांट सकते हैं वो बाँटिए खुशियाँ बांटिए खुद भी खुश रहे और जिये जिंदगी जिए और दूसरों को भी जीने दे <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया खुश रहिए और ज़िंदगी जिंदा दिल्ली के साथ जी आपने ऐसा कहा तो चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं आप इस फील्ड में आगे बढ़े और अपना नाम करें रोशन करें और लोगों का जैसे मनोरंजन कर रहे हैं वैसे करते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारे कलाकारों से आपकी रूबरू कराई हैं बातें कराई हैं जैसे अभी पलक और जिया शंकर से आपने भी बात की हमने बात की और इसके पहले हमने बातें की अंजलि जी से और नील नील जी से ये सभी एक्टर्स थे जिनसे हमने बातें की थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में हैं आप सभी अच्छी तरह से जान रहे हैं तीन चार दिनों से हम लोग अलग अलग एक्ट्रेस से आपकी बातें करा रहे हैं आपसे रूबरू हो रहे हैं आवाज के माध्यम से तो अभी मेरे साथ है विशेष इंद्र जी और अंजलि जी दो दोनों ही एक्टर हैं और अपना जो है विशेष एक्टिंग के फील्ड में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और अभी हम लोग उन्हीं से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और सबसे पहले मैं इंद्रनील जी से जोड़ना चाहूँगा जो एक्टर हैं हम उनसे बातें करते हैं जी नमस्कार ये फिल्म फेस्टिवल बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी छोटी देश विदेश से फिल्में आई हैं हमारी फिल्म तानाशाह वो भी इसका हिस्सा है और इसका रिलीज़ है सात फेबर दो बस दो महीने से कम बचे हुए हैं तो मैं सभी से मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ जाइए अपने नज़दीकी घरों में और ये फ़िल्म देखिए बहुत ही दिलदार फिल्म है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत पावरफुल है और हमने ये फिल्म बिल्कुल दिल से बनाई है पैसे कम थे लेकिन दिल बहुत बड़ा था सबका डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स सब जी जान से मेहनत की जी आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आप अभी से बहुत ज़्यादा जो एक्साइटमेंट शुरू हो गया है कब सात फ़रवरी आ जाता है और कब हम लोग इसको थिएटर में देखेंगे इस फिल्म में आपका क्या रोल है किस तरह से आपने काम किया उसके बारे में बताएँ ये बेसिकली एक 20 साल करीबन बीस इक्कीस साल पहले वाकई एक किस्सा हुआ था बिहड़ में जो यूपी और एम के बीच में जिसको कर्वी चित्रकूट कर्वी एरिया जो है वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर डाकू थे तो उन्हीं के लाइफ पे लगभग आधारित ये फ़िल्म है और आ, मैं जो रोल कर रहा हूँ वो है स्पेशल एनकाउंटर पुलिस ऑफिसर एसपी अजय सिन्हा का जो आ, ददू जो डाकू हैं उनके पीछे पढ़ना और उनको किस तरह से जंगल में से आ, अलग अलग तरीक़ों से उनको बेट डाल के बाहर निकालना और फाइनली जो क्लाइमैक्स सीन है जहाँ पर वो मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा वो कैसे होता है क्या होता है कौन किसको मारता है बट वाकई देखने लायक फिल्म है प्लीज़ देखिएगा अच्छा कुछ जैसे शूटिंग के सेट पे काफ़ी कश्मकश चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा हाँ, वो बताएँ हाँ हाँ हाँ वो मैं आपको भर भर के बता सकता हूँ तो ऐसा हो रहा था कि मैं रोज़ जब सेट पे जा रहा था और वापस आ रहा था तो मैं अपने एसपी के यूनिफॉर्म में होता था, था मैं अपने रूम से तैयार होकर जाके शूट करके वापस आता था, था तो जाते वक्त और वापस आते वक्त मैं अपना जैकेट पहनता था ताकि यूनिफॉर्म ना दिखे और एक दिन बहुत थके हुए थे हम लोग बहुत थके हुए थे पूरे दिन धूप में भाग कर, करने के बाद मैं अपना जैकेट पहनना भूल गया और मैं फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था और मेरी नज़र अपने मोबाइल फोन पे थी और अचानक दौड़ से बॉनेट पे एक आवाज़ मैंने सुनी और मैं नज़रें ऊपर की तो देखा कि एक बंदा लेटा हुआ है बॉनेट के ऊपर और मुझे बोल रहा है माफ़ कर दीजिए एसपी पी साहेब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक ये किस्सा है एक और किस्सा है कि एक बड़ा ही पतला सा दुबला पतला सा एक लड़का वो बीच में खड़ा हो गया कि आज हम शूटिंग नहीं होने देंगे कल आपने हमको डाकू बनाया था आज बोलते हैं पुलिस बनेंगे ऐसा कैसा हमारा तो यह परिवर्तन हो रहा है हम नहीं शूटिंग होने देंगे वगैरह वगैरह बहुत ही बढ़िया बढ़िया बढ़िया सब किस्से थे और जब हमें धूप चाहिए थी अचानक एक दिन बारिश हो गई और बारिश हो गई तो उसके बाद हमारी शूटिंग रुक गई तीन घंटे के लिए फिर हम वेट कर रहे थे कि कब धूप निकले तो फिर हम शूट करें वगैरह वगैरह चलिए इंद्रनील जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया मुझे लगता है कि और और ज्यादा चीजें मैं पूछ लूँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा और अभी लेता हूँ छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो जाती रहेंगे बहारें दिल की नजर से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हसी है यही मांगी है दुआएं फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं गाते रहे हम खुशियों के गीत यूं ही जाए भी जिंदगी से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हंसी है chum तो दिल को यकीन है धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है भूल से भी हम आए नवा प्यार है जहा बंदगी हो आती रहेंगे बहारे दुनिया को देख दुनिया सदा। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अभी मैं आपको जोड़ना चाहूँगा एक्ट्रेस अंजलि जी से अंजलि जी कैसे हैं आप थैंक यू बिल्कुल ठीक और अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं अभी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया ना मैं एक्टर हूँ <laughs> <laughs> मैं टेलीविजन सीरियल्स करती हूँ पहले बहुत बीजाइंग किया मॉडल रह चुकी हूँ Uh, फिलहाल में मेरा शो मेरी हानिकारक बीवी ऑन एन टीवी अभी 30 नवंबर को ख़त्म हुआ है तो या दिस इज़ व्हाट आई डू इसमें आपका क्या रोल था किसे ओ मैं ज़्यादातर ना नेगेटिव रोल्स पसंद करती हूँ अच्छा, करना अच्छा, हाँ। बट कॉमिक नेगेटिव इज माई फॉरते मुझे बहुत मज़ा आता है अच्छा, तो इसमें भी मैंने कॉमिक नेगेटिव ही प्ले किया था जिसमें हम लोग बहुत हंसते थे अच्छा अच्छा क्योंकि मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई जाती थी और फिर मुझे पनिश भी किया जाता था तो कॉमेडी में जो नेगेटिविटी आती है ना उसमें बड़ा मज़ा आता है मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे रोल्स करने में तो हाँ कॉमिक नेगेटिव <laughs> मतलब दो मेन दिएक जी जी एक ही आदमी की दो बीवियां ये थीम था मेरी हानिकारक बीवी का और आ, मैं नेगेटिव कॉमिक वो पॉजिटिव कॉमिक और आप बहुत अपने बारे में वो बताएंगी मैं अपने बारे में बताती हूँ तो मुझे मैं इनके साथ सारे कांड कर लिया करती थी और फिर ये मुझे पनिश करती थी तो मैं बचने की कोशिश करती थी और फिर फिर फंसती थी और वो वाइट थी और मैं ब्लैक तो बाकी हानिकारक के बारे में इनसे पूछिए चलिए अंजलि जी बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही एक नेगेटिव रोल करना भी आपने आप में चैलेंज है और सोसाइटी में रहते हुए इन चीज़ों को किस तरह से आप कर पाते हैं ये आपका अपना जो है अंदर का इनेट जानता है तो आइए थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए अंजलि जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाले समय में और भी अच्छा अच्छा काम करते रहें और लोगों का मनोरंजन करते रहें और चलिए अब फिर से एक और एक्ट्रेस से मैं बात करवाना चाहूँगा आपकी हेलो नमस्कार कैसे हैं नमस्ते मैं हूँ सुचेता खन्ना गुड थैंक यू अपने बारे में बताइए एक्टिंग करती हूँ और काफ़ी शोज़ कर चुकी हूँ जैसे करमचंद की नई किटी थी मैं और शुभ मंगल सावधान बहुत ही पॉपुलर शो प्रोड्यूस्ड बाय परेश रावल लापता गंज साढ़े पाँच साल से जो शो चला उसकी लीज थी सो उसमें ए जी जो है वही से और एक बहुत ही दूसरा पॉपुलर शो अभी करंटली हाल ही में ही खत्म हुआ है जिसका नाम था मेरी हानिकारक बीवी एंड टी पर और उसमें भी यूपी कैरेक्टर यूपी वाइफ का रोल प्ले करी थी देहाती है और उसकी एक सौतन है जो पता नहीं कि सौतन है बाद में जब पता चलता है तो टॉम एंड जेरी वाला कॉमिक हेट हेट लव वाला रिलेशनशिप था और दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकती इस औरतें ने लेकिन एक दूसरे को मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर सकती है बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था जिसमें हम बहुत सारे किरदार प्ले करे इस, इस शो में हमने चाली चैपलन प्ले किया एक बार डांसर का रोल प्ले किया मर्द बने औरतें बने ग्लैमरस औरतें बने पता नहीं क्या जिदा बन सकते थे बने एक शो में बहुत सारे रोल आपने किया जी जी बहुत सारे किरदार करने को मिले बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग एक्टिंग और रियल लाइफ इसमें क्या आप फील करते हैं? वेल well, ज़्यादा फ़र्क नहीं है बिकॉज रियल लाइफ में भी मुझे घर पे बोलते हो बहुत ड्रामा करती है जोक्स जो बात मैं रियलिस्टिक एक्टिंग करती हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलता <laughs> अच्छा आपने परिवार के बारे में बताइए uh, मम्मी पापा तो है नहीं और बाकी परिवार में भाई है बहन है तो भाई बहन और हम साथ हैं बहन जो है टीचर है और भाई कनाडा में है एक हॉस्पिटलिटी हौस्प, में है और मैं एक एक्टर हूँ चलिए बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको और आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे रोल आप करते रहें लोगों का मनोरंजन करते रहें और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप रेडियो लिसनर्स रेडियो लिसनर्स जिंदगी में खुश होना चाहिए और आजकल जो माहौल है चाहे वो भारत देश का चाहे पूरे वो जहान का पूरे वर्ल्ड का जो माहौल है काफ़ी कीटिक और कभी डरावना है स्कैरी है बहुत सारी चीज़ें हो रही है लेकिन इसमें आपका संतुलन एक होना चाहिए ट्राई एंड फाइंड योर बेस्ट इमोशन और उसी में जीते रहिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए स्वास्थ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच और हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं आपको ऐसे ही मनोरंजन करते रहें और सभी दर्शकों से सभी हमारे लिसनरों से यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह रेडियो मधुबन के साथ बने रहिए और टी वी जो अभी हमारे बीच में आए हुए हैं उन सभी के जो सीरियल्स हैं उसे देखते हुए मनोरंजन uh, करते रहे और कुछ मैसेज जो पॉजिटिव मैसेज हमको मिलता है उसे अपने लाइफ में अपनाइए थैंक यू सो मच बहुत बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू अंग्रेजी हो का दुश्मन धना धन धनाधन जान जाने जनार्दन पम पम पम जान जाने जनार्दन तररम पं तम पंपम नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट और बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ लोनावाला में जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ के मेयर साहिबा हमारे बीच में हैं तो आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आज हम लोग को भी एक आनंद है यहाँ पर कि जो हमारे शहर में ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और बहुत सारे एक्टर बहुत अनेक स्टेट से यहाँ पर आए और उनके लिए भी मैं शुभकामना व्यतीत करती हूँ और उनके लिए भी मैं वेलकम टू लोनावाला क्योंकि हमारे शहर में आप सभी लोग आए और हमको एक बहुत बड़ा आनंद हुआ है और यहाँ पर जो हमारी मैडम है मैडम उनके बेटे यश उन्होंने जो टीम ने जो काम किया है चार दिन से यहाँ पर काम चालू है और वही देखने के लिए आज हम लोग आए थे हम लोग को एक मौका मिला वो देखने का उसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो लोनावला शहर है ओ यहाँ पर सभी कलाकार जो पुराने शोभना समर्थ से लेकर यहाँ पर जावेद अख्तर वो उनके साथ जब हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि मैं मुंबई में जितना लिख नहीं सकता हूँ वो मैं लोनाला में लिख सकता हूँ और लोनाला में उधर चार घंटे लगते इधर एक घंटे में, में मेरा ड्राफ्टिंग काम हो जाता है तो इतना शांत और अच्छा एरिया है लोनावाला यहाँ पर बहुत सारे पुराने एक्टर है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर हमारी बिंदु है उसका बंगलो जवेरी और शबाना आजमी का हमेशा आना जाना है रोकेश रोशन है यहाँ पर गोगा कपूर है यहाँ पर हमारी तनुजा है वो तो प्रॉपर यही की है और उनकी बेटी काजोल उनकी पूरी फैमिली फे, यहाँ पर है जैसे कि शोभना समर्थ जब आप सीता को देखते थे तो पहला चेहरा सामने आता है शोभना समर्थ और उसी तरह से हमको एक गर्व है एक अभिमान है हमारे शहर की और हमारा जो शहर है पहले पहले से बहुत अच्छा हम लोग कर रहे क्योंकि मोदी साहब ने जब स्वच्छ सर्वेक्षण में कंपटीशन लगाया तो वो सर्वेक्षण में इंडिया में हमारा सेकंड रैंक आया हाँ तो उसके लिए भी हम लोग को गर्व है और एक अच्छी सिटी हम लोग भी बनाना चाहते जैसे कि बाहर से लोग यहाँ पर आवे एंजॉय करें और यहाँ पर एंजॉय करनी जैसी जगह है और जो लोग यहाँ पर आते उनको बहुत अच्छा लगता है जब लोग बारिश में आते जब हमारा बुशी डैम है बुशी डैम पर इतना लोग एन्जॉय करते और सभी अनेक राज्यों से अनेक स्टेट से यहाँ पर लोग आते और सभी को लोनाला खंडाला बोले वो गाना तो वो गाने ने तो फेमस किया थी क्या खंडाला तो इसके लिए किधर भी हम जावे तो हम लोग बोल सकते हैं किसको भी कि कौन सा खंडाला क्योंकि सातारा में भी खंडाला है लेकिन हम लोग बोलते हैं लोनावाला वाला खंडाला है और इसके लिए यहाँ पर हमारी चिक्की बहुत प्रसिद्ध है जैसे कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए जरूर जरूर यहाँ पर एंजॉय करें जो भी समर्थन जो भी मदद रहेगी तो हम लोनाला म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से हम सभी को मदद करने के लिए तैयार है हमारा भी जो नाट्य गृह है हमारी भी इच्छा है कि वो बनना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से बंद है तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत कलाकार है जब हम लोग स्टेज देते तो अपने को पता चलता है ये अच्छा गा सकता है यह अच्छा जब हम लोग हम लोग ने सर्वेक्षण किया था अभी जो हमारा चालू था जो दीवारे दीवारे में जो आर्टिस्ट ग्रुप ने जो काम किया है उसके लिए भी हमारा हम, हमारे लोनाल के लिए नामांकन मिला है तो यहाँ पर बहुत सारे कलाकार है गायक भी है आर्टिस्ट भी है सभी कौन से कौन से भी कमी नहीं यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ है। <laughs> वाला के लिए फिर से उठा। वाला फिर से से ऊपर पूरे देश में फेमस हो जाए क्योंकि लोनाला लो तो है ही है फेमस जो भी आता है क्योंकि देखो बॉम्बे से लोग आते दो घंटे में अभी पहुंच जाते इसके लिए एक पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों करना चाहते जो जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ पर रोपवे की हमारी, हमारी जगह प्रोजेक्ट चालू करना चाहते जब हमारा खंडाला तालाब है वहाँ पर पुराने पिक्चर की शूटिंग हो गई थी तो अभी उसको भी हम लोग बोटिंग क्लब वगैरह चालू करना चाहते हैं दो तीन महीने में वो भी हो जाएगा जैसे कि दो घंटे में जब लोग आते तो उनके लिए सिर्फ बारिश में भूसी डैम रहता है लेकिन बाकी दिन में क्या है इसके लिए लोनाला लो को अब खूबसूरत बनाने के लिए हमारी तैयारी चालू है जब हमारी फडनवीस गवर्नमेंट थी उन्होंने लोनाला के लिए नब्बे करोड़ दिया है और अच्छी तरह हमारा यहाँ पर काम चल रहा है तो कितने समय में हो सकता है ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं या अभी दो तीन महीने में हमारा बोटिंग क्लब जो खंडाला का तालाब है उसका हम करना चाहते हैं हमारे आर जब ऊपर आते उसके बाजू में एक बड़ा प्रोजेक्ट है गार्डन का साढ़े नौ करोड़ का गार्डन है उसके लिए भी हमारे सुधीर मुनगुटीवार जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने हम लोग को निधि उपलब्ध करके दिया है वो भी हम लोग जरूर जल्दी से जल्दी काम करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर नितिन देसाई सब उनको पहचानते एंडी स्टूडियो यहाँ पर करजत में उनका है तो उनको उन्होंने भी हमारे यहाँ पर जो शिवाजी चौक है वहाँ का जो पुतला है उसका सुशोभीकरण हम लोग कर रहे हैं और उसका पूरा डिजाइन उन्होंने बनाया नितिन देसाई ने अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मेयर साहिबा खंडाला के बारे में सुनकर पूरे देश विदेश के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन्हें बड़ा खुशी हो रहा होगा कि ये कंडाला क्या है लो, लोनावाला क्या है एक बार जाने की दिल हो रही होगी और जाते जाते एक मैसेज सारी दुनिया आपको सुन रही है एक सोशल मैसेज आज के समय में क्या जरूरत है लोगों को संदेश यही है ये कि लोनाला में जब लोग आए हमारा एक ही है अभी का जो नारा है स्वच्छ लोनावा सुंदर लोनाला हरित लोनावला hmm. तो यह हमारा संदेश है लोनावेवाला के हम लोग पर्यटक जो आते उनको बोलते हम लोग कि लो, मराठी में बोलते लोना ये, लोना आनंद घया लोनाला सुंदर ठेवा लोना घाण करूँ जाऊ नका कि लोनाला आम खराब होल hmm. तेज लोनाला एक क्षेत्र है कि बाहर खूब लोग एन्जॉय करता परंतु आम्मी जे काम करते तुम्हें भर टाका जैसे कि बाहर से लोग आवे और लोगों के लिए भी जो जो चीज़ नहीं है समझो कि जहाँ पर हमारा बुशी में है जहाँ पर लाइन्स पॉइंट है वहाँ पर जो जो ज़रूरत है चीज की समझो वहाँ पर रोड पे टॉयलेट की जरूरत है सभी लोग के होटल में नहीं जा सकते वो सब सुविधा हम लोग देना चाहते हैं और वो हमारा तय किया है हम लोग ने कि ये दो साल में हम ये सब सुविधा दे सकें क्योंकि लोनाला में जो भी लोग आए सर्व सामान्य भी जो आए तो वो भी एन्जॉय कर सकें बड़े लोग आते फरियाद में रहते हमारे यहाँ पर अच्छा खाना भी मिलता है जैसे कि हमारे यहाँ पर होमली फूड एटी uh, एज की uh, एक लेडी है इतना अच्छा खाना बनाती है सलमान खान को जब हमारे यहाँ पर हमारा लोनाला इसके लिए भी फेमस था बिग बॉस बिग बॉस हमारे लोनावाला में था अब यहाँ शूट हो रहा था हर टाइम हर फ्राइडे को सलमान खान को जो लेडी है शैलजा फांसे उनका टिपिन जाता था अच्छा। और सचिन पिड़गांवकर की वो मौसी है वो भी इधर यहाँ पर बहुत फेमस है जो भी आता है हाई छोटा सा लेकिन फरियाज में इधर लोग रुकते खाना खाने उधर जाते तो ऐसा ही लोनावाला शहर है जहाँ पर शबन आदमी रहेगी मराठी एक्टर रहेंगे स्वप्निल बाोड़कर रहेंगे अपना वो गुप्ते रहेंगे वो सब जन सब जन अवधुत गुप्ते से लेके सब जन यहाँ पर आते और सब एन्जॉय करते और ये लोनावाला एक कलाकारों की नगरी है नहीं बहुत वो नहीं सुबह ही रहता है वो दस बजे से स्टार्ट होता है और फ्रेश फूड रहता है जब तक फ्रेश फूड चालू है चार बजे ख़त्म होता है लोग वेटिंग पर रहते हैं उनके यहाँ हाँ YouTube पे भी उनका बोध गला है और हर एरिया के जहाँ पर लोग एक बार जाते खाना खाना के वहीं पे वापस आते हैं एक लोनावाला की खासियत है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोनावाला के बारे में जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस तो है ही है साथ में खाने के बारे में आपने नई बात बताई और रवि राय सर हमारे बाजों में बैठे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ मैं भी करूँ तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका वहाँ मैं वहा मुझसे ले खुद को तो जो पाएगा कृष्ण को खुद से तू मैं को छोड़ तन का चोरा है अमर आत्मा तो बदले ये तन का चोरा मोह तन से जो बांधे सच से अनजान बोला चैन जिनका न खोते सुख या दुख जिंदगी के वो ही जीवन के फेरे पार करते खुशी से तू कहे तू करे हम में है तू अरे मुड़ गया तू वहां ते जहां यति पाएगा कृष्ण को खुद से तू छाए हिरमती मारी जाए काम जब मन पे छाए हिरमती मारी जाए बिन मती न अधूरा मद का दे साथ पूरा चाहे मध भोग दिन भोगना कामना दिन कामना तो है प्यासी पाप कर्मों की दासी निष्काम भाव से अपने सारे कर्म कर तुझे क्या मिले इसकी चिंता तू छोड़ पाएगा कृष्ण को खुद से तू मैं को छो होने वाला जो हुआ हो रहा जो और जो होने वाला कर्म हर युग के सारे मैं ही हूं करने वाला अंश हर कण में मेरा कोई माने न माने जानू मैं सारी सृष्टि सृष्टि मुझको न जाने आदि ना अंत ना मैं ही बीज तेज मैं नैन में को खुद से तू मैं को छो कर्म ही धर्म ले गर्म से मुँह न मोर मैं यहां मैं वहां से ले खुद को जो